वेद की पावन गंगा और महाराज सुखदेव की अमृत कथा का अमृत पान हम सब कर रहे हैं इस सत्संग गंगा में हमें बहुत कुछ पाया है बहुत से मैल छूटे हैं हमारे कहते हैं मनुष्य की योनि ज्ञान भक्ति और वैराग्य की योनी है यदि इन तीनों में एक भी मेरे जीवन में नहीं है तो मेरा मनुष्य योनि में आने का कोई कारण नहीं है ये व्यर्थ जा रही है और इसी को भागवत के आरंभ से ही सुखदेव जी हमको सुना रहे हैं आरंभ की कथा नहीं है कि भक्ति रो रही है क्योंकि उसके बेटे दोनों ज्ञान और वैराग्य मृत पर हैं तो कथा के आरंभ से ही उन्होंने हमें उपदेश दिया कि बुद्धि और विवेक को खोकर जो अंधभक्ति की बात करते हैं वे कभी प्रभु नहीं पाते हैं उन्हें तत्व से जानना होता है जो उन्हें तत्व से नहीं जानते जो सृष्टि को सचराचर के रहस्यों को नहीं जानते हैं वे इनको बनाने वाले सृष्टा को भी तो नहीं जानते हैं और जब जानते ही नहीं है तो फिर वो भक्ति किसकी करते हैं तो क्या भक्ति से ज्ञान से वैरागी और वैरागी से भक्ति उत्पन्न होती है जिसे ज्ञान ही नहीं ईश्वर का वो विषयों से विरक्त कैसे होगा और जो विषय शक्तियों से विरक्त नहीं हुआ वो भक्ति का अमृत रस कैसे पाएगा कल ही एक भक्त हमसे कह रहे थे कि स्वामी जी कर्म बड़ा है कि भाग्य हमने कहा बहुत बार हम ऐसे विषयों में स्पर्धा करने लगते हैं जिसका कोई कारण ही नहीं होता है भाग्य और कर्म कोई दो अलग ध्रुव तो है नहीं कि जिनकी स्पर्धा कर दें, ये दो अलग पहलवान नहीं हैं कि जिनकी हम कुश्ती लड़ा दें कर्म भाग्य से जुड़ा है और भाग्य कर्म से बना है तो इनमें स्पर्धा कैसे करा दें? और अक्सर हम कुतर्कों में व्यर्थ की बातों में फंस जाते हैं और तत्व को खो बैठते हैं कर्म और भागे ऐसे हैं कि जैसे गांव में एक अंधा है और एक अपंग है दोनों रहते हैं अपंग के पैर ही नहीं है दोनों टांगे नहीं है उसके और अंधे के दोनों आंख नहीं है वो देख नहीं सकता वो चल नहीं सकता एक बार गांव में आग लग गई बाकी सब तो भाग गए लेकिन अंधा कैसे भागे उस पर आंख नहीं है अपंग कैसे भागे उनपे पैर नहीं है तब अप ने अंधे से कहा मैं चल नहीं सकता तू देख नहीं सकता हम लोग आग से कैसे बचें? तो अंधे ने कहा हम दोनों को मरना पड़ेगा अपंग ने कहा तू चाहे तो हम दोनों, दोनों बच सकते हैं बोले कैसे कहा कि मैं चल नहीं सकता मैं चल नहीं सकता मैं चल नहीं सकता मुझे कंधे पे उठा ले तू देख नहीं सकता मैं देख सकता हूं मैं देख सकता हूं तो अंधे ने अंधे ने अपन को कंधे पर उठा लिया वो रास्ता बताता गया और वो दोनों भी जलते हुए गांव से बाहर हो गए अंधा है कर्म अगला क्षण तुम्हारा क्या है तुम में से किसी को पता है तुमने सौ योजनाएं बनाई हैं, अभी काम पर निकले और सड़क में एक ट्रक ने तुम्हें कुचल दिया है क्या तुम्हें मालूम था घर बंधा है अगला क्षण नहीं जानता और भाग्य अपंग है ये चल नहीं सकता दोनों मिल जाएं तो सौभाग्य है और दोनों विपरीत पड़ जाएं तो दुर्भाग्य है अब इनमें स्पर्धा कैसी हो सकती है अंधा बढ़ा क्या तो पानी बिलो के मक्खन निकालने वाली बात है इसी प्रकार एक हमारे संत मनीषी जन की कथा में उन्होंने कहा कि कर्म और भक्ति में कौन बड़ा है और उन्होंने दो तीन घंटे का प्रवचन भी दे डाला अब पूछो कर्म और भक्ति की स्पर्धा कहाँ है कर्म और भक्ति में बराबरी कहां है ये दोनों एक दूसरे के अलग कहां हैं कि इनकी हम कुश्ती लड़ा दें और आपकी चर्चा का विषय बन जाए प्रश्न ये है कि कर्म भक्ति प्रधान है अथवा आसक्ति प्रधान है तो कर्म कर्म में तो स्पर्धा हो सकती है कि भक्ति प्रदत्त कर्म कैसा है आसक्ति प्रदत्त कर्म कैसा है अब भक्ति बड़ी है कि कर्म यह ड्रामा नहीं है तो क्या है और बहुत बार हम बेकार की चर्चाओं में फंस जाते हैं और तत्व को खो बैठते हैं हमने इन कथाओं में शुभदेव जी महाराज की कथा में देखा कि आसक्त कर्म और भक्ति प्रदान दो प्रकार के कर्म है इनमें स्पर्धा है न कि कर्म और भक्ति में कहीं कुश्ती लड़ाई जा सकती है ये तो मात्र कुतर का है और समय की बर्बादी है कि मेरा कर्म श्री हरि के चरणों को अर्पित हो अथवा मैं मैं और मेरु की आसक्तियों के वशीभूत एक अंधे की जिंदगी जी और हर सांस में पाप कमाऊं उस पर हमने बहुत विस्तार से चर्चा की है कि पुलिस इंस्पेक्टर है एसपी है सेनापति है मुख्यमंत्री है मंत्री है विधायक है एमपी है इन सबके पास अपने कोई अधिकार नहीं है है क्या ये सब राष्ट्रपति के से प्रदत्त अधिकारों का ही देश के हित में राष्ट्र के हित में न्याय कानून और व्यवस्था के हित में प्रयोग करने के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें अधिकार दिए हैं जब जब ये राष्ट्रपति के निमित्त होकर अपने ड्यूटीज को अंजाम देते हैं ये सत्यनिष्ठ और ईमानदार माने जाते हैं कि ईमानदार है ये ड्यूटीफुल है ये सच्चे हैं और जब जब ये विषय शर्त होकर मैं और मेरो के लिए घूस और पाप पकड़ने लगते हैं तो हम सब इन्हें क्या कहते हैं ये कौन है ये बेमान है ये, ये राष्ट्रद्रोही है ये एक साधारण सा नियम है जिसका हम रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग करते हैं सुखदेव जी महाराज कहते हैं अपने जीवन में भी इसका प्रयोग क्यों नहीं करता कि यदि तू दुनिया के राष्ट्रपति अर्थात हरि को निमित्त होकर और उनके द्वारा दी गई समर्थ को शक्ति को सत्ता को उसका निमित्त बनकर के धर्मपूर्वक धारण कर रहा है कर्म कर रहा है तो यह निष्काम कर्म योग है और इसमें पुण्य ही पुण्य है और मैं और मेरों के लिए आसक्त विषय सत्य होकर काम तो कर रहा है तो तेरी हालत भी उसी इंस्पेक्टर के जैसी है जो गह, मैं और मेरों के लिए घूस पकड़ रहा है अगर वो बेईमान है वो मक्कार है वो राष्ट्रोही है तो तू भी अपने को भक्त मत कह मत कह अपने को धोखा मत दे बहुत बार आंखों के होते हुए हम तमाम उम्र एक अंधे बन के जीते हैं बुद्धि के रहते हुए भी इसको नीलाम किए रहते हैं एक कोष नहीं बनाया बेटा बेटी कब बनाए थे क्या हम झूठ और अंधता नहीं जिये उम्र भर और आज भी जी रहे हैं कहां अलग हट पा रहे हैं अपने अज्ञान और अंधता से कि श्री हरि के बनाए हैं मुझे तो शरीर का एक कोष बनाना नहीं आया मेरे औलाद कहां से होगी आत्मा है आज भी वही मेरे झूठन को रथ बदल रहा है तो मैं आज क्यों हूं मैं भक्त क्यों नहीं ते जो तत्व से जानते हैं उन्हें वे ही उनको जानते हैं जिन्होंने उन्हें तत्व से नहीं जाना है उन्होंने कभी श्री हरि की भक्ति को नहीं पाया है भक्ति अति दुर्लभ है ये तो ज्ञान और वैरागी की माँ है ये उनकी जननी है राजन ने इसको पाना इतना आसान नहीं होता है कि चार बर्तन पीट लिए आसक्ति में फंसे रहे और भक्ति का स्वांग भरते रहे ये कोई भक्ति नहीं होती आज आप कहते हैं कि स्वामी जी हम तो ब्रज की गोभियों की तरह हाँ हमें नहीं आता है बस हमारी तो भावना लीजिए अरे वो भावना ब्रज की गोभियों वाली आसक्त व्यक्ति में आसक्त मन में आ ही नहीं सकती है कहने सर काटे और भूरी धरे तब आवे घर मही अभी तक तो तुमने शरीर को ही नहीं पढ़ा है उस आत्मा को कैसे जाने जो खटखट वासी है और जो दसों इंद्रियों से परे है उससे परे हट के ही भक्ति को पाया जा सकता है विषयाशक्ति शक्ति भक्ति कदापि नहीं होती है और इसी बात को आज की ऋषा में कहा है कहा तत्वायामी ब्रह्म नाम तत्व में आकर उस आत्मा को ब्रह्म को ग्रहण करो यह आज की ऋजा है कथा के साथ तत्व आयामी एक यह है और एक ऐसे तुम हो हे नारायण तुम्हारी तड़प है चाहत है हे ब्रह्म मुझको दोनों अर्थों में लेते हैं कहा तत्व आयामी तत्व में आना है ब्रह्मना आत्मा में वंदमान वंद मानस का हो जाएगा वंद मान उस माननीय का वंदन करने के लिए नारायण के उस मनोहारी रूप से रोमांचित होने के लिए उसको बसाने के लिए तदा और उसके तद्रूप तदाशे तद आश मतलब उसमें तद्रूप होकर उसी के सदृश होकर उसमें स्थित होने के लिए यजमानो तो आज यजमान बनो हवे रभी अपने आप को सामग्री की भांति आज उस ईश्वर को अर्पित कर दो कसम खाकर कि अब आसक्त की राह नहीं जाएंगे अब तो भक्त बन के दिखाएंगे यदि संकल्प है यदि तड़प है यदि ललक है तो कहो कि आज से झूठ और कपट की आसक्ति की जिंदगी हम कदापि नहीं जिएंगे तत्व उस सूक्ष्म तत्व में जाएंगे ब्रह्मा जिसमें ब्रह्म की आत्मा की श्रीहरी की प्राप्ति है वंदमाना और वो जो हमारा वंदनीय है हम उसमें तदरूप होकर स्थित होंगे यजमान बनेंगे हविर अभी सम्मुख होंगे अपने ही आत्मा यज्ञ के और आज सारी इच्छाओं को सारी अतृप्तियों को सारी आसक्तियों को सबको आज यहीं जला देंगे क्या हम कर पड़ेंगे ऐसा हम पूछे अपने आप से बहुत उम्र हमने अंधे बन के गवाई है जो नहीं था उसी को मेरा मेरा गाते रहे उसी के लिए चिंता में जिए उसी के लिए तड़पते रहे उसी के लिए झूठ और कपट करते रहे एक कोष का नहीं बनाना आया बेटा बेटी किसने बनाए थे और उसी झूठ में जिए हो और जो बन के शबरी का राम तुम्हें सांस और धड़कन देता रहा तुम उसी कृष्ण के उस राम के तुम एक सांस भी तो नहीं बन के जिये यदि आज लौटना है यदि उसे पाना है तो ये दिखावे नाटक बंद करो गंभीर हो जाओ पूरी ईमानदारी में आओ मैं आना है आज हमको ब्राह्मणा आज उस आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए वंद माना आज से उसी की वंदना करनी है मनसा वाचा करमणा उसी में डूबे रहना है तदाशते आस्ते उसी में तद्रूप होकर स्थित होना है तद्रूप होकर स्थिति की बात बताते हैं कि गवार लड़का भी जब किसी हीरो पे फिदा हो जाता है गांव का तो उसके जैसे डायलाग बोलने लगता है वैसी चाल ढाल हो जाती है वैसे ही बाल बाल भी और कपड़े भी सिलवा लेता है मतलब जिसपे आसक्त होता है उसका डुप्लीकेट हो जाता है तदरूप हो जाता है लानत है हमारी भक्ति पे कि प्रभु का ना तो गुण आया न रूप आया न वैसी गहराई आई न वैसा स्वभाव आया अरे भक्ति करी कि ढोंग कर रहे थे वो विनम्रता वो कोमलता वो करुणा और दया का भाव और सबसे मिलने की बात और झूठ और कपट को भस्म करने की मनोवृत्ति हमारी क्यों नहीं आई क्यों नहीं आई यदि हम भक्त थे वो तो भक्ति हमारे चेहरे पर आके चमकी क्यों नहीं हमारे स्वभाव में निखरी क्यों नहीं हमारे मन के आंगन में खेली क्यों नहीं हम स्वांगी क्यों बने रहे और हमने हमेशा झूठ और कपट का सहारा क्यों लिया हम इंद्रियों के पीछे ही क्यों भागते रहे हमने गोविंद को माना क्यों नहीं गांव का गवार लड़का भी हमसे अच्छी भक्ति कर लेता है भले हीरो भी करता है डुप्लीकेट तो हो जाता है हमने ईश्वर की डुप्लीकेशी क्यों नहीं आई क्या कभी तड़ब के पूछा तुमने आपसे अपने आप से कि तुम उससे हट के कट के एक सड़ी ही जिंदगी क्यों जीना चाहते हो तुम वही बन के क्यों नहीं जीना चाहते हो हर बात में एठ हर बात में गुस्सा हर बात में खींच हर बात में ईर्षा द्वेश दिखा रहे हैं कि मात्र भी भक्ति तुम्हारे पास नहीं है भक्ति तो जीवन और कर्म की एक सरस धारा का नाम है कि गोविंद में बसे हैं जो चाहे सो करा ले जो चाहे सो करे वो जाने अब तो हर इच्छा उसी के द्वार है हमें संसार से दुनिया से भी क्या लेना देना जैसे रखेगा जी लेंगे उसका भाग है सेवा करनी है कर लेंगे जो मिल जाएगा ठीक है नहीं है तो ना सही न किसी से, से शिकवा है न सिखाए तो न बदले की भावना और मेरी शिकायतें तो मेरों से ही नहीं समाप्त होती दुनिया से तो रहेंगी अपनों से नहीं खत्म हो रही है मैं भक्ति क्या करूंगा भक्ति एक सागर की गहराई लेकर जीने की कल्पना है एक छिछोरा पर नहीं है भक्ति बड़े भगवान हैं जो इस गहराई को स्था को पाले और उसमें डूब के जी पाए अति दुर्लभ है और मनुष्य की योनी इस सत्य को पाने के लिए है नहीं तो केवल पापों का प्रायश्चित है और अगले जन्मों के लिए और अधिक पाप बढ़ाने के लिए है बस यही समझना चाहिए तो कहा तत्वाया कि राजन तत्व में बसना है यदि उसके ब्रह्मणा ब्रह्म आत्मा उस आत्मा के गोविंद के श्री हरि के तो आज इंद्रियों को उसी का निमित्त बना दे जैसे मंदिर की मूर्त का गहना पुजारी बेचता नहीं है बेचता है क्या कि चोरी करके बेच ले तो ये इंद्रियां तो आत्मा के आभूषण है हम भी इन्हें मैलाप नहीं करेंगे कोई कोई गलत बात नहीं होगी हम इन दसों इंद्रियों को पवित्र रखेंगे और इस शरीर को अब आत्मा का धाम बनाते हैं हम आज ही कसम खाते हैं न मन में किसी के प्रति ईर्षा द्वेश होगा न छल कपट होगा श्रीहरि का मनोहरि भाव होगा और उसी की मस्ती का रोमांच हर सांस रोम रोम में प्रतीक्षण देते हुए हम उसी में डूब के जिएंगे उसी का उसी के रूप रसमाधुरी का पान करेंगे अब न विषयों को पिएंगे न आसक्तियों को पिएंगे न मेरा तेरा को जानेंगे न भेदभाव को जिएंगे तन मंदिर है आत्मा मूरत होगा और जीव रूप हम भक्त पुजारी बन के जियेंगे इसका, इसी का नाम भक्ति है ना अहेड मानो वरुण वो क्षेर सागर हम में समाया हुआ है वो ईश्वर आत्मा होकर हम में लिपटा हुआ है हेड माने होता लिपटना बसना आज हम उसके इस सागर में आत्मा रूपी सागर में क्षीर सागर में उसी में लिपटे रहेंगे बंधे रहेंगे हाँ बोध उसी का बोध लेंगे उसी का ज्ञान लेंगे उसी की स्मृति लेंगे उसी की याद लेंगे क्षम शन उसी के प्रशंसा में उसी की भक्ति में रहेंगे मां, ना आयु और हम नहीं अपनी आयु को प्रामोशी दुराव में बदले में क्रोध में दुर्गुणों में बुराइयों में भेदभाव में इस गंदगी में अब नष्ट नहीं होने देंगे मोश मोशी माने नष्ट होना बर्बाद होना बुराइयों में गंदगी में जाना इन सब से मा माने मत नहीं होने देंगे अब नष्ट नहीं होने देंगे आज हम संकल्प लेते हैं कि आज से हर सांस हम उसके मनोहर रूप में भंस के जिएंगे तो कथा कथा होगी और कथा का अमृत अमृत होगा प्रश्न ये नहीं है कि कर्म बड़ा है कि भक्ति है ये मूर्खों की बातें हैं न कि समझदारों की कोई चर्चा है कर्म और भक्ति में कोई स्पर्धा नहीं होती है स्पर्धा होती है कर्म की कर्म में कि कर्म भक्ति प्रधान है अथवा आसक्ति प्रधान है हमेशा याद रखो कृष्ण की कथा सुना रहे हैं हमें भगवान सुखदेव जी महाराज सुखमाने तोता फिर से दोहरा ले सुखदेव हैं जिनके पिता वीरों के उनका पुनः उद्धार, उद्धार करने वाले भगवान वेद व्यास कृष्ण भागवत सोलह वर्ष अपनी माता के गर्भ में रहते हैं कि सोलह साल तू इस भागवत माता के गर्भ में तोते की तरह रट तो पहली बार तुझे सत्य निर्धूम सत्य निर्वस्त्र सत्य आवरण से हीन सत्य जिसमें कोई धोखा नहीं है ऐसा सूक्ष्म सत्य तुझे तब मिलेगा ये शुभदेव है तो हमारा विवेक शुभदेव बने और हम सब जीवन की इस परीक्षा की घड़ी में हैं तो हम सब परीक्षार्थी हैं हम सबको परीक्षित होना है और परीक्षित की और विवेक की कथा हम सब सुन रहे हैं महाराज परीक्षित को भी सात दिन में नाक डस जाएगा और काल रूपी सर्प हमारा भी पीछा कर रहा है सात दिनों में किसी एक दिन वह हमको भी ले जाएगा आठवां दिन ही नहीं होता आप जानते हैं? हाँ तो हमारी कहानी है क्या हम अपने साथ ईमानदार हैं, गंभीर हैं, तो इस कथा का रस है इस कथा का अमृत है और यदि हम अपने साथ ईमानदार ही, ही नहीं हैं, तो फिर कथा कहां है फिर कथा कथा नहीं है और जो अपने साथ ईमानदार नहीं है फिर भाई मुझे बता दो वो सगा किसका है जो अपने साथ बेईमान है वो सगा किसका है अंधा अपने को जो चाहे यशगान कर ले जैसे चाहे अपनी योग्यता का बखान कर ले लेकिन खोल के आंख पूछ अपने से यदि तू अपनी अंतरात्मा का नहीं है तो फिर तू किसका है क्योंकि उसके हटते ही ना सांस है न धड़कन है ना कोई तेरा है चिता की लकड़ियों पे फूंकाएंगे और सपने में भी खबरदार दिखना मत दिख गया सारा घर डर जाएगा तो त्रिवो तेरे हैं अथवा तू उनका है तो भगवान की लीला कथा भी यही है नारायण इसलिए लीला नहीं करते कि तुम बर्तन पीठ भजन गालो भगवान लीला इसलिए करते हैं कि जैसे प्राइमरी क्लास में नाटकों के द्वारा लीलाओं के द्वारा बच्चा अक्षर ज्ञान करता है कबूतर से कहा खरगोश से कहा गोभी से कहा परमेश्वर कहते हैं मेरे बच्चों मैं स्वयं लीला के लिए आ रहा हूं जिससे तुम भी जीवन की कह खा पढ़ लो और हम हैं कि खाली प्रतीकों को गाते हैं अक्षर नहीं पढ़ना चाहते जब तक हम अपने साथ ईमानदार नहीं हैं कोई सतसंग सतसंग नहीं होता है वो मिलाद हो सकता है मनोरंजन हो सकता है हां कव्वाली हो गई भजन गाली गीत हो गए बस इससे आगे कुछ नहीं हो सकता हमें अपने साथ गंभीर होना होगा अपने को पढ़ना होगा स्वयं को जानना होगा कि एक सांस वो भी बीत गई है मैंने नहीं बनाई है आज भी मेरे झूठे अन्न को शबरी का नाम बनकर मेरा आत्मा रत्न बदल रहा है उसका बनाया ये शरीर है मैं इसे कैसे कर सकता हुँ? और यदि मैं इसके साथ ईमानदार नहीं हूं मेरी भक्ति मेरे शरीर से नहीं है तो मेरी आत्मा से भक्ति कैसे उज पाएगी तो मेरी भक्ति एक स्वांग भरी ही तो होगी एक नाटक एक ढोंग ही तो बन के रह जाएगी हमें इस कथा को उसी ईमानदारी से लेना है और हमने अब तक की कथा में भगवान की जाना है कि महाविष्णु ने प्रकट होके कहा था कि जब मैं प्रकट हो जाऊं तो मुझे टोकरी में रख लेना नवजात शिशु के रूप में टोकरी को सर पर रख लेना मुझे नंद के यहां छोड़ और वहां से योग माया को ले आना यही तो कहा था तो जब साक्षात वहां विष्णु प्रकट हुए तो वसुदेव की कोई भी अथकड़ी और बेड़ी नहीं खुली थी साक्षात प्रकट हुए और बेड़िया वही की वही है फिर बाल बालकनैया भी प्रकट हो गए और वसुदेव जी बड़े दुखी हैं ले कैसे जाऊं अथकड़ी बेड़ी बंद है ताले बंद है ये हमारे ही तो समस्या है जी स्वामी जी ये प्रॉब्लम्स हैं ये प्रॉब्लम्स हैं भगवान के होके जीने में तो घाटा ही घाटा दिखता है, है ना <laughs> तुम्हारी कहानी प्रभु लीला करके तुम्हें दिखा रहे और तुम बहरो से सुनते हो अंधों से देखते हो और फूले फूले लौट जाते हो कि तुमने कथा सुन ली ये तेरी कहानी है स्वयं परमेश्वर तुझे जीवन के अक्षर पढ़ाने आए हैं कितना बड़ा सौभाग्य है तुम्हारा कितने भाग्यहीन है हम कि के भी पढ़ना नहीं चाहते कहते हमें ज्ञान की बात मत पता अरे तो पशु हो क्या यह मनुष्य की होनी है क्या पशुओं की तरह जी रहे हो पूछो अपने आप से कि नारायण दिखा रहे हैं कि साक्षात प्रकट हुए हैं महाविष्णु और निष्पाप वसुदेव की एक भी हथगड़ी और बेड़ी खुलती है क्या नहीं खुली बाल कन्हैया भी प्रकट हुए तो भी हथकड़ी और बेड़ी खुलती नहीं है लेकिन फिर उनके मन में आया कि तू तो निमित्त है जो कह गए तू कर जितना तेरे से बने होता ही कर तुम्हों ने हथकड़ी लगे हाथों से जो कन्हैया को उठा के टोकरी में रखा और टोकरी को उठा के सर पे रखा तो क्या हुआ हथकड़िया और बेड़ियां खुल गई क्या तुम तत्व से अभी भी नहीं समझे कि जो उसके निमित होकर कर्म करते हैं उनकी की हथकड़ियां और बेड़ियां खुलती हैं और जो आसक्तियों के वशूत मैं और मेरा में फंस के करते हैं उनकी हथकड़ियां साक्षात परमेश्वर भी नहीं खोल सकता और कभी नहीं खुलती हैं। क्या तुम्हें निमित्त कर्म में और आसक्त कर्म का भेद समझ में आया कि साक्षात वहां है प्रयट हो गए हैं तो भी वसुदेव की कोई हथकड़ी बेड़ी खुली नहीं है और जिससे ही कन्हैया को उठा के टोकरी में रखा और टोकरी को उठा के सर पे रखा जुड़ गया सर टोकरी से तो क्या हुआ हथकरी और बेड़ी खुल गई अगर तुम कथा के तत्व को नहीं जानते हो जो कि अभी इस ऋचा ने कहा है तत्व तत्वाया ब्रह्मणा ऋग्वेद है ये कि आत्मा को तत्व से ही पाया जा सकता है सत्संग को तत्व के द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता है रोचकताओं में कथाओं की बह कोई प्रभु भक्ति पता नहीं है तत्वायामी तत्वाया तो महावाक्य है ब्रह्म कि जब तक टोकरी सर में नहीं आई अथवा शिव टोकरी में प्रभु का भाव विराजा नहीं किसी की हथकड़ी बेड़ी कभी खुली नहीं खाली मंदिर में आके फूल फेंक जाने से किसी का कल्याण नहीं होता टोकरी में उसे बसाना होता है और कृष्ण का निमित्त बन करके वसुदेव को नंद के गांव जाना होता है नंद आए तो आनंद जीवन का है हा आनंद शब्द नंद से ही बना है नंद के आगे आ लगा तो क्या बना ये वित्पत्ति है उसकी नंद नहीं आनंद नहीं यदि तेरा भाव नंद रही है तो तेरे जीवन में कोई आनंद नहीं है मैं तो आपको आप ही की कहानी सुना रहा था लेकिन आप बंद करके काम अपने विषयों के वशीभूत भगवान को को भी उस भक्ति को भी मूर्ख बनाना चाहते हैं ठगना चाहते हैं परमेश्वर को धोखा देना चाहते हैं जिनके मन में प्रभु विराजते हैं उनके मन में अतृप्तियां नहीं ठहरती रही जरा सी तो जगह है गोपाल विराजे हैं इन्हें बाहर रहने दो जैसे होगा जी लेंगे लेकिन प्रभु का धाम प्रभु को अपने मन रूपी धाम में घुटन थोड़े ना देंगे जरा सी जगह है, है उसकी बगिया संवार है उनको सजाना है प्रभु के धाम को बढ़ाना है अगर विषय भी यहां घुस गए इच्छाएं भी यहाँ आके बैठ गई तो इतनी सी जगह में ईश्वर को तो घुटन हो जाएगी जो भक्त होंगे वो कभी विषयों में नहीं जाएंगे और जो आसक्त होंगे वो प्रभु से कह... हमारा भी गान हो जाएगा कि पूंजीपति भी हैं और जनक जी भी हैं दोनों हो गए <laughs> आम के आम गुठली के नाम दोनों हो गए दोनों हाथ लड्डू हा? जय श्रिया अग्दी भी कर डालेंगे <laughs> तो कह रहा जन मेरी कथा को तुम्हें बड़े तत्व से कहराई से लेना हो खाली दिखावे स्वांग से लंबे दंडवत से कुछ नहीं मिलने वाला है रोम रोम धो डालो मंच डालो पवित्र मन को बनाओ गोविंद को बिराजो तो भक्ति का अमृत मिल जाएगा जिसके मन में मैं और मेरों के लिए दूसरों को ठगने की इच्छा है उसे कभी प्रभु नहीं मिलते वो कभी भक्ति नहीं पाता है जिसके मैं जाती है गोविंद आते हैं जब मैं था तब हरी नहीं अब हरी हैं मैं नहीं। जब मैं था तब हरी नहीं अब हरी हैं मैं नहीं। पता ही नहीं वो मैं कहां गई मैं नहीं जानता अब नहीं मालूम है और प्रेम गली अतिशा करी जा में दो न समाए, ये दोनों साथ साथ नहीं आ सकते यदि गोविंद को बचाना है तो मैं को जाना होगा दंभ मिथ्याभिमान झूठ ईश्वर को गुटन देते हैं टिकने नहीं देते मेरे भीतर कोई ईश्वर नहीं है मैंने उसे नकारा हुआ है तो कहा राजन जैसे ही सर की टोकरी पे गोविंद आए तो उनको लगा कि वो इतने साल की जेल की सीलन और वो सब टूटन भी चली गई है एक बच्चे की अलहड़ता फिर उतर आई है वसुदेव में और वो उड़े जा रहे हैं नंद के गांव आनंद में फसे हुए यमुना में उतरे हैं पानी बरस रहा है तो भी उन्हें लगता है जैसे पुष्प बरस रहे हैं यमुना है कि ऊपर को बढ़ती चली आ रही है पानी बढ़ रहा है अरे क्या यमुना परीक्षा ले रही है वसुदेव की नहीं जिसकी टोकरी में गोविंद विराज जाते हैं सिर की परिस्थितियां और परीक्षक दोनों को अपमानित और नत मस्तक होना पड़ता है उन दोनों को नत मस्तक होना पड़ता है अपमानित होना पड़ता है उनको जिसकी टोकरी में गोविंद है उसकी परीक्षा लेने का साहस भी मत करना क्योंकि उसकी परीक्षा नहीं हो सकती है तो क्या यमुना परीक्षा लेगी कहा नहीं वो तो कन्हैया के चरण छूना चाहती है और भगवान ने टोकरी पांव बढ़ाया यमुना ने स्पर्श पाया और तत्ण उतर गई और हम हैं हर एक के इम्तान लिया करते हैं जैसे हम तो बड़े तपस्वी हैं, बाकियों के इम्तहान लेने हैं हमको वो कैसा है वो कैसा है सुबह से शाम तक यही बिलोया करते हैं परीक्षा लेनी चाहिए थी भगवान श्री राम की बोले ने मना किया था कि उनकी परीक्षा मत लो अरे वो जिनकी टोकरी में बैठ जाते हैं उनकी परीक्षा नहीं हो सकती और तुम साक्षात की परीक्षा लेने जा रही हो लेकिन वो नहीं माने वो नहीं माने और हम भी कहां मानते हैं वो नहीं माने। और वो परीक्षा लेने चलेगी जानकी का रूप धारण करके तो भगवान राम ने कहा माते आप यहां अकेले क्यों घूम रही हैं भूत भावन भगवान भोलेनाथ कहाँ है आप तो अकेले घूम रही तो लज्जित होकर लौट गई लेकिन उस परीक्षा का फल भी मिला उन्हें दक्ष के यहां आत्मदाह करना पड़ा कितना जलना पड़ेगा परीक्षा लेने से पहले पूछ लेना अपने से सुबह से शाम तक हट करना और दूसरों के इम्तहान लेना अपनी जिंदगी को प्रायश्चित की आग में जलाना होता है भूल से भी कुकर्म कभी मत करना तो यंग भी प्रभु के चरणों का श्रीहरि के चरणों का पावन स्पर्श चाहती है इम्तहान वो भी नहीं ले सकती नंद के गांव आए हैं सारा गांव सोरा बड़ी विचित्र लीला कि जरा सी आहट पर भोंकने वाले कुत्ते भी सो रहे हैं कोई जागह नहीं है धड़धड़ाते हुए उनके महल में प्रवेश कर गए पहरेदार सोए पड़े नंद बाबा सोई हैं यशोदा जी सोई है रोहिणी जी भी सो रही हैं सब प्रकार निद्रा में किसी को पता ही नहीं है और नंद बाबा की महल में वसुदेव जी प्रवेश पा गए हैं और देखा कि वहां सचमुच एक छोटी सी कन्या लेटी हुई है और किसी को पता भी नहीं कि कन्या हुई है कैसी भी लीला टोकरी को उठा के सर से उतारा और रास्ते पर सोचते आ रहे थे कि नंद जी से जय जय करूंगा उनको बताऊंगा कि महाविष्णु का अवतार है और उन्होंने आदेश दिया है वगैरह वगैरह और उनसे कहूंगा कि भाई तुम जो योग माया प्रकट हुई है उन्हें पुत्री मत समझो हमको दे दो ये सारी बातें सोचते हुए चले आ रहे थे कि नंद जी से ऐसा कहूंगा हाँ बहन से ये बताऊंगा वगैरह वगैरह अब वहां तो सारे सोए पड़े हैं टोकरी को उतार करके नीचे रखा तो चिंता सताने लगी अरे पीछे वो जाग गया तो क्या होगा कहीं पहरेदार झाग गए तो अरे भैया सब भाड़ा फूट जाएगा अब दिल धड़क रहा है चिंता है चिंता खाई जा रही है जल्दी से उठा के कर कन्हैया को ये शोभा जी के बगल में रखा है और योग माया को सर पर लेके रखा है और लौट के चल दिए हैं अब दिल धड़क रहा है एक एक मन के पैर हो रहे हैं सांस फूल रही है हे भगवान अगर मैं समय से पूर्व नहीं पहुंचा तो, तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा कंस को पता चल जाएगा कि वसुदेव नवजात शिशु को लेके भाग गया योग माया सर पे है चिंता रोम रोम में बोलो है बोलो किसकी कहानी है बोलो को, किसकी कहानी है ये प्रोभु कौन कौन सी लीला कर रहे हैं महाविष्णु बताओ मुझे किसके लिए किसके हित में कर रहे हैं खाली गुनगुन कथा सुन के मत जाओ पूछो अपने आप से कहें जिंदगी में जरा सा भी बदलाव ला सकते हैं क्या तुम? तो? इस जहर से भी ही जहरीली जिंदगी को प्रभु की मिठास का अमृत बना सकते तुम बोलो घूम फिर के फिर वहीं फिर उसी जगह तुमने सत्संग कब किया यदि तुम्हारे स्वभाव में बदलाव ही नहीं आया तो जिस सत्संग से जन्म कोटि जन्मों के पाप करते हैं तेरा जरा सा स्वभाव नहीं बदला तो तूने सत्संग कब किया कहां किया तुम्हें और अपने दंग को ही हमेशा तारीफ करती हो और जिस दुर्गुण की तुम तारीफ कर रहे हो वो तुमसे छूटेगा कैसे हमें तोड़ना होगा दिखा रहे हैं कि श्री हरि थे तो आनंद में उड़े जा रहे थे योग माया है तो चिंता में भागे जा रहे बोलो कैसे चलना चिंता देवी में भागना है या गोपाल की मस्ती में उड़ना है बोलो कैसे कौन सी जिंदगी चाहते हो ये दोनों दृश्य नारायण दिखा रहे हैं तुमको अगर अंधे नहीं हो तो देख सकते हो बहरे नहीं हो तो सुन सकते हो अगर समझ है तो समझ सकते हो और पूछो अपने आप से कि तुम गंदे स्वभाव से क्यों नहीं कट पा रहे हो क्यों क्योंकि तुम उसे गंदा माने ही नहीं रहे हो ना उसे तुम उपलब्धि बनाए बैठे हो तो तुम सुधरोगे कैसे और जिसका स्वभाव नहीं सुधरा उसने कोई सत्संग नहीं किया है उसे कोई भक्ति नहीं करी है वो भक्ति पा भी नहीं सकता है पहचान भी नहीं सकता है अपने अपने स्वभाव धो डालो वो कहते हैं गुंडा किसका कहा जो पाले उसका अरे भैया पाकिस्तान ने आतंकवादी पाले या पाकिस्तान के गले में फंसे हमने तो सह लिए अब वो कैसे सहेगा तो गुंडा और बुराई क्रोध और बदला ये गुंडे ही तो है तुम्हारे स्वभाव के आतंकवादी तो है क्यों पाल रहे हो इन आतंकवादियों को यह तुम्हें बर्बाद कर देंगे गोपाल पालो कोई उपलब्धि नहीं इन्हें अपनी उपलब्धि मत गाओ कल यही भाव तुम्हें मिटा देंगे और जग कोटी जन्म भटका देंगे इन्हें तुम अभी से धो डालो मिटा दो इनको और प्रभु बसा लो यही लीला करके दिखा रहे हैं वसुदेव जी चिंता है तनाव है डर है हे भगवान कहीं पोप फट गई कहीं भी पहलीदार जाग गए और उन्होंने देखा कि अकेली देवकी है हथकड़ियां और बेड़ियां भी खुली पड़ी है ताले भी नहीं है फाटक खुले हैं और वह सुदेव नवजात शिशु को लेकर गायब हो गया है अरे तो बड़ा गजब होगा पता नहीं देवकी के साथ क्या व्यवहार करेगा ऐसी ही चिंताओं में तमाम उम्र तुमने भागे हो तुमने हर सांस उम्र का एक एक दिन अपना खाया है क्या अब भी नहीं जागना चाहोगे यही तो तुम करते रहे हो कल क्या होगा इसका क्या होगा उसका क्या होगा क्योंकि योग माया सर पर बैठी हुई थी मायाओं के साथ योग अर्थात मिलन कर रखी थी तुमने विषयों में फंसे बैठे थे आसक्तियों में फंसे बैठे थे तो क्या होना था वो तुम्हारी दो दौड़े दिखा रहा है एक जब टोक में गोविंद है तो रोमांचित है रोम रोम पुलकित है आनंद ही आनंद है एक जब माया के साथ योग है योग माया है, है? माया कि से जुड़ाव आया है तो चिंता है आतंक है डर है धड़क रहा है कलेजा मुंह को रहा है और वसुदेव भागे जा रहे हैं सांस नहीं ले पा रहे हैं हर चीज लगता है अरे कितने दूर है अभी मत बा हाँ, गोकुल तो फट से पहुंच गए थे जैसे हवा में उड़ रहे थे सोचो विचार करो तुम कौन सी जिंदगी चाहते हो और तुम्हें कैसा जीवन चाहिए सतसंग का अर्थ होता है सत का संग भजन गाना मनोरंजन हो सकता है जब तक सत समझ में ना आए और उसमें जुड़ करके जीने की भावना ना आए कोई सत्संग नहीं होता है और सतसंगी होना अति दुर्लभ है और इससे उत्तम कोई धन सचराचर में नहीं है लेकिन सत्संग का अर्थ समझो सत का संग करना तो फिर कभी भी विषयों के कुसंगी ना हो जाना हमें सत्संगी होना होता है दौड़े आए देखा पहरेदार सो रहे हैं आश्वस्त हुए रात भर हम भी डरते रहे और सवेरे पता चला कोई बात ही नहीं थी हमारी जिंदगी की बहुत सी रातें हम सबकी ऐसी ही गई हैं चिंताएं भी ऐसे ही गई हैं समाधान तो प्रभु करता है वो होते ही रहे देखा सब पहरेदार सोए हुए हैं लगा नंद हाँ वसुदेव जी को अरे भाई बहुत घबरा रहे थे व्यर्थ में थोड़े आश्वस्त हुए आए टोकरी उतार करके रखी और योग माया को देवगी के बगल में लेटाया और अचानक थकान टूटान अथकड़िया बेड़ियाँ दौड़ के यहीं लग वो तो सो गए योग माया प्रगट हुई तो सारा नंद का गांव सो गया था विषयों में भक्ति सो जाती है और क्योंकि वहां सारे देवता लीला के लिए प्रकट हुए हैं तो पशु पक्षी भी सो गए गली के कुत्ते भी सो रहे हैं सब देवता हैं। वो तो नारायण की लीला का अमृत रस लेने आए और भागे ही नहीं विषया नहीं ले सकते वो तो अपने इंद्रियों के विषयों में ही प्रभु की भक्ति को खोजेंगे तो पाप ही तो बटोरेंगे जबकि दसों इंद्रियों के परे का भाव है गोविंद भाव है जीव और आत्मा का मिलन है गोविंद की भक्ति न कि शरीरों का मिलन कोई भक्ति होती है याद रखो इस बात को ये पवित्रतम भक्ति का नाम जो इंद्रियों के सांसारिकताओं और विषयों से ऊपर का भाव है उसका नाम श्रीहरी की भक्ति है विषया सत से नहीं पा सकते ऊपर उठो और पाने का प्रयास करो इसे नहीं तो जीवन नष्ट हो जाएगा नारायण प्रगट हुए तो आसक्त जगत सो यहां पहार सो गए थे जहां देवत्व प्रकट होता है वहां विषया सत समाज को गहरी नींद आ जाती है एक सेठ जी हमारे पास आए कहना स्वामी जी क्या बताया मा, माला उठाते हैं नींद आने लगती है बोले वो तो रात भर गिन सकते हैं तो तो मैं ठीक है, इसमें फिर गलत क्या है विषयी को माया में जागृति होती है भक्त को प्रभु में जागृति होती है विषयी भक्ति में सो जाता तो सो गया था इसमें गलत क्या है यह निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी जिसे या जिसको निशा रात्रि मानते हैं सर्वभताना सभी जीव संयमी के लिए वो दिन होता है क्योंकि वो प्रभु में जाता है संयमी और विषयों में सोता है अर्थात वे रत्न हो जाता है और आसक्त भूत प्राणी विषयों में जाते हैं तो भक्ति में सो जाते हैं होती ही नहीं उनसे बड़ा मुश्किल काम है जो असीम रस को देने वाली है जो रोग रोग पुलकित करने वाली है विषय के लिए अति दुर्लभ है नींद आ जाएगी उसको माला उठाते बहुत से लोगों ने मुझे कहा स्वामी जी जब नींद आती है वरना भक्ति में तो आंखें खुल जाती है नींद गायब हो जाती है नींद आ जाती है हमने कहा अपना थर्मामीटर का पारा मुझे क्यों बता रहा है? मुझे तो तेरे में नारायण देख लेने दे भाई तू तेरे तू नहीं मानता है ना सही मुझे तो देखने थे कि तेरे में भी वही है अच्छे काम में विषय को नींद आएगी और विषयों में प्रपंच में बुराइयों में उसे जाग लग जाएगी तो अपने थर्मा अपने थर्मामीटर अपने अपने पास रखो पारा नापते रहना तो अंधे नहीं बन पाओगे अपने को धोखा नहीं दे पाओगे अपनी तो असलियत तुम्हें दिखती रहेगी हाँ? को कैसेट लगाते हैं बताते हैं प्रवचन पे सो जाते हैं और उनके सामने कोई कुतर्क करता रहे तो उनको जाग बनी रहती है किसी की बुराई गाते रहे लोग तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है एक ही जगह तुमस तो ले सकते हो भक्ति में या आ सकती तो तुम्हारे सबके घर सबके पास है जिसकी जिसको एक जगह चैन नहीं मिलता वो प्रभु में भी चैन नहीं पा सकता जो एक ही स्थान पर बैठा हुआ उसी में है समाया हुआ है वही प्रभु पा सकता है और जो घर बैठे बैठे बोर हो गया उसे चार घर और भागना है समझ लो कि अभी विषयों में ही भाग रहा है इसने भक्ति का रस जाना नहीं है नहीं तो ये बोर नहीं होता उसकी मनोहारी कल्पनाओं में डूबा न रहता अरे जब एकांत होता है तो बहुत अमृत होता है उसकी झीलनी झाली होती है चारों ओर उसकी शोभा होती है उसका मनोहारी रस होता है और मुदी आंखें, अंतर की आंखों से उसके रूप को पिया करती हैं सुबह कहां हुई शाम कैसे गीत गई कुछ पता ही नहीं चलता है तुम क्या जानो भक्ति का रस क्या है उसका नशा क्या है तो गोभे का गुण है जिसकी व्याख्या नहीं हो सकती लेकिन अगर तेरे मन में उत्ताहट है तू तो घर बैठे बैठे बोर हो गया है तो दस जगह भागने की तेरी मनोवृत्ति है तो समझ लेना तेरा मन प्रभु में ठहर नहीं पाया है तू तो अभी भी विषयों में प्रेत बना घूम रहा है और अगली योनि तेरी निश्चित रूप से प्रेत की है प्रीतावस्थी होगी इसलिए मन को उसके मनोहारी रूप में अभी से ठहरना सिखा दे कि जब कोई नहीं है तो वो सांझ तो और मनोहारी है वो तो है उसका मनोहारी कल्पना है उसका मनोरम रूप है उसका रूप रस सौंदर्य है सभी कुछ तो है मन तू भाग क्यों रहा है अवसर मिला है डूब जाए इसमें जब कुतरकों में मन न जाए मान होकर उसी के रूप रसमाधवी को पिए जाए जब अनहद बांसुरी सुनने लगे मेरे भीतर के कान उसकी और आंखें उसके रूप को देखने लगे तो जान लेना जागृति आ रही है सचमुच भक्ति के करीब हो रहे हैं नाटक यथार्थ में बदल रहे हैं पहले तो स्वांग भक्ति थी अब रस भक्ति आई है तब समझ लेना और जगह जगह अगर तुम खींच रहे हो तुम्हें हर एक से शिकायत है तो अपने को बता देना कि अभी प्रेत की योनि के अलावा और कुछ नहीं है तुम्हारे पास क्योंकि भक्ति एक बहुत बड़ी ठहराव का डूब के उसकी मस्ती में जीने का भाव है और वो अति दुर्लभ है तुमने पाया नहीं है और अब नहीं पाया है तो कब पाओगे ये सवाल जरूर करना अपने आप से क्योंकि आप ऐठ के दिखावा करके कोई अपनी शान नहीं बना रहे हो अपना छिछुरापन दिखा रहे हो भक्ति सागर की गहराई है अथाह सागर है वो तो क्या कहा वरणे हैं बोध सागर की गहराई है जिसकी तला किसी ने जाना नहीं है इतना गहरा है वो उसके रस में डूब किसी ना है आशक्तियों में जाग लगे और प्रभु की कथा भक्ति में मिल लाए तो समझ लेना कि तू अभी भी ईश्वर की राह में जागा नहीं है तेरी उत्कंठा ही नहीं है सो रहे हैं पहलेदार जो माया आई तुमको भी स्वप्न दिखने लगा देखो माया जब सपने देती है तो देख रहे हैं कि कंस उनको ढेर सारे आभूषण हाँ दे रहा है बड़ी कृपा कर रहा है उनपे बड़े रत्न दे रहा है और सुंदर स्वप्न देकर के माया पहरेदारों को जगाती है देखा शिशु प्रकट हो गया वे दौड़े जाते हैं और कंस से कहते हैं जाकर के कि योग माया वो नवजात शिशु प्रकट हो गया है देवकी का आठवां संत प्रगट हुई है कंस सुनता है तो नंगी तलवार लेकर दौड़ा चला आता है फाठक खुलवाता है भीतर जाता है उठाता है शिशु देव की कहते हैं भैया ऐसे कुछ देर तो मेरे पास छोड़ दो कहता है रे हट पड़े दम्ब किसी को नहीं मानता है ये वही बहन थी जिस पर वो प्राण नछावर करता था धक्का मार के फेंकता है और शिशु को अपनी गोद में ले लेता है जब अपनों के साथ भी तुम्हारा दम्ब धक्केबाजी करने पे उतर आए तो याद कर लेना कि तू कंस बन गया है तेरे पे कोई कृष्ण भक्ति नहीं तू कृष्ण द्रोही है तू तो दुश्मन है अपनी ही आत्मा श्री कृष्ण देखा कन्या तो बड़ी जोर से ठटा के हंसता है कहा नारायण तुम छलिया हो मैं जानता हूं तुमने कन्या का रूप धारण कर लिया कि लड़की समझ करके कंस छोड़ देगा कंस तुम्हें किसी हालत में जिंदा नहीं छोड़ेगा तुम्हें इस रूप में भी मरना होगा और ठहाके लगाता हुआ उसको उठाकर के पत्थर की शिला पर पटक की चित्रों में बदलना चाहता है और वो उसके हाथ से रपट जाती है और कस की लात मारती है कंस की छाती में और जाकर गगन में महाज्वाला बन के प्रकट हो जाती है और कहती है रे दुष्ट पापी तेरा काल प्रकट हो चुका है आज से ठीक दस वर्ष के उपरांत जब ग्यारहवें वर्ष के प्रथम दिन का उदय होगा उसके द्वारा तेरा वध होगा तू यकीनन मारा जाएगा ही विराश शशि के हाथों होगा और वो लोप हो जाती है कंस दुखी हो जाता है क्योंकि विषयाशक्त को दुख ही मिलता है मुकद्दर में कंस दुखी है विषयाशक्त मौत से घबराता है आप लोग भी तो और सबको हम सब जानते हैं कि मरना तो वही है एक दिन नहीं क्या अमर फिर भी मौत से डर लगता है स्वामी जी मर तो नहीं जाएंगे हम नहीं सदा जिंदा तो नहीं रहोगे शरीर की सीमा है जाना तो पड़ेगा तुमको भी हमको भी सबको जाना पड़ेगा ये तो यात्रा है पड़ाव किसी का घर नहीं हो सकता यात्रा यहां रुकी है अगले जन्म को चल देगी जीवन तो एक यात्रा का नाम है योनि एक पड़ाव भर है जाना तो पड़ेगा लेकिन हम सबको डरे क्योंकि हम कंस हैं मर से डरते हैं कंस भी डरता तू भी डरता <laughs> हम सब डरते हैं और हम सब कंस जानते हैं कि मरना है मौका मिला था गोपाल में जुड़ जाते अनंत की राह निकल जाते हमने समय गमाया है विषयों की चौदराहट में ना मेरे तेरे में अंधता में आंखें खो लिए हैं हमने और पूछते हैं स्वामी जी कोई दवाई बता दो जरा नजर ठीक हो जाए हमने कहा कि अनों की भी नजर ठीक होती है <laughs> पूछो तो अरे दीदे हुए तो दवाई देंगे कुछ अच्छे हो जाए या दीदे ही फूटे हैं तो दवा क्या करेगी हा? जो सुन के नहीं सुन सकता जो जान के नहीं जान सकता है जो अपने स्वभाव का गुलाम बन गया है उसे भक्ति कैसे मिल जाएगी वसुदेव कंस की जेल में रह सकता है तेरा स्वभाव विषयों की जेल में कैद है अरे तू कैसे रह सकता है तू कैसे बनती पा सकता है और अगर तेरा स्वभाव का तू गुलाम नहीं था तो सत्संग के बाद तेरा स्वभाव बता मुझे बदला क्यों नहीं है अपने से पूछ कि क्यों नहीं बदल पाया है तू तू इतना नपुंसक इतना कायर क्या हो गया कि तू अपना स्वभाव भी नहीं बदल पाया सत्संग तेरे मन के स्वभाव के मैल क्यों नहीं धो पाया है ये सवाल बार बार अपने से पूछो तो धुल जाओगे अभ्यासीन तू कौन थे गीता में भी भगवान ने कहा है कि जो बारम बार अपने को धोने का अभ्यास करते हैं हे अर्जुन वे धुल जाते हैं और जो बार बार अपने को मैला करने का अभ्यास करते हैं वे कभी नहीं छूट पाते झूठे आश्वासन देने लेने से कुछ होगा नहीं उधर जाना है तो उधर का स्वभाव बनाना है अनंत की राह में सड़े स्वभाव चलेंगे नहीं सड़े स्वभाव सड़ी योनियों में ले जाएंगे धुले स्वभाव प्रभु से मिला देंगे कैसा चाहिए तुमको तो पूरी ईमानदारी से अपने अपने स्वभाव को ध्रो डालो और उसकी रूप में उसकी मस्ती में जीने की कला सीखो कि हर हाल में रहेंगे बस उसी के रहेंगे उसी की मौज में झूमते रहेंगे कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटेंगे लेकिन हर ड्यूटी को उसका निमित्त बनके करेंगे बेईमान दरोगा की तरह मैं और मेरों के लिए हम घुसखोर जिंदगी नहीं जियेंगे जो मैं और मेरों के लिए जीता है वो महापापी है महापातकी है वो उसी बईमान घुसखोर दरोगा के जैसा है कि जो जिसने ताकत तो राष्ट्रपति से ली है और मैं और मेरों के लिए उसका दुरुपयोग कर रहा है वही अवस्था हमारी होगी हम भी उतने ही घटिया और बईमान होंगे यदि हम प्रभु के दिए हुई सत्ता का उसके निमित होकर प्रयोग नहीं करेंगे इसी को निमित्त धर्म कहा है यही टोकरी को सर पर रख के दिखाया है इन कथाओं को उनकी गहराई में जान कंस बड़ा दुखी है हाय मैंने इतने पापड़ बेले और मौत फिर भी मेरे हाथ से निकल गई और तुमने भी हर अस्पताल देखी हर डॉक्टरों ने ड्रिप लगाए और हाय रे कंस मौत तुझे ले ही गई चला ही गया बेचारा कहना स्वामी जी डॉक्टरों ने तो बड़ी कोशिश करी बाकी ले। चले गए ले गया कंस फिर गया मेरी कहानी में मन मेरा कंस है अरे पढ़ अपने आप को दस इंद्रिया मुझे बाहर भगा रही हैं और वसु माने अग्नि देव माने देवता अग्नियों का देवता अर्थात आत्मा वसुदेव है और देवकी अर्थात ब्रह्म ज्वाला है वही तो बालक को उत्पन्न करती है इस शरीर रूपी जेल में इस कंस की जेल में वक्त मुझको मेरी कहानी सुना रहा था और मैं अपने को बड़ा चौधरी बनाए बैठा था अपनी कथा ही नहीं समझ पा रहा था मन कंस है मोहांद मिथ्याभिमानी मन जो मुझे बाहर बाहर झूठे जगत के कपट में दबा रहा है ये कंस है ये शरीर जेल है आत्मा वसुदेव और ब्रह्मज्वाला देव की नहीं तो शरीर रूपी जेल में अन्न शिशु का रूप दिया कृष्ण बनाया है तुझे उंगली बनानी नहीं आई तुमने बेटे का बनाए थे और अंधों की तरह मेरा नेरा करके तुमने उस दरोगा की ताजिया है जो सिर्फ धूस पकड़ता रहा मैं और मेरों के लिए तुमने भी तो कपट अपनों के साथ भी किए घर बांटे बंटवारे किए